श्री राम रामकृष्ण भक्तमालिका स्वामी ब्रह्मानंद वृंदावन में महाराज का यह द्वितीय बार आगमन था स्वधाम पहुंचकर कर के राखाल भगवत भाव में विभोर हो गए इसी भाव में कितने ही दिन बीत गए कितने ही महानिशाएं गुजर गई पर भगवत ध्यान में तन्मय महाराज का अन्य किसी और ध्यान नहीं था सुबोधानंद द्वारा लाया हुआ भिक्षान किसी दिन वे ग्रहण करते और किसी दिन वह वैसे ही पड़ा रह जाता किसी दिन वृंदावन में ही थे महाराज की कठोर तपस्या की बात उनके कानों में पड़ने पर एक दिन वे उनके समीप आए और पूछा श्री रामकृष्ण देव ने तो आपको सभी प्रकार के साधन भजन अनुभूतियाँ एवं दर्शन आदि प्रदान किए हैं फिर अभी आप यह कठोर साधना क्यों कर रहे हैं महाराज ने मृद स्वर में उत्तर दिया उनकी कृपा से जो सब अनुभूतियाँ एवं दर्शन हुए हैं उन्हें को अब स्वायत्त करने का प्रयास कर रहा हूँ गोसाई जी ने इस उत्तर का क्या अर्थ ग्रहण किया यह तो पता नहीं परंतु जो रामकृष्ण संघ के इतिहास के अध्येता है उनकी दृष्टि में इस प्रकार की तपस्या में गूढ़ अर्थ निहित है संघ की आध्यात्म चेतना को सदा सक्रिय बनाए रखने के लिए संघ के मर्मस्थल में एक ऐसे शक्ति केंद्र की प्रतिष्ठा अनिवार्य थी जिससे कर्म व्यस्त अन्य सभी आधार आवश्यकतानुरूप स्वयं को पूर्ण करते हुए रामकृष्ण की भावधारा को अबाधित रख सके इसी बीच एक बार महाराज के बुखार का संवाद पाकर गोसाई जी तुरंत उन्हें देखने आए सुबोधानंद से उन्हें पता चला कि रोगी के मच्छरदानी नहीं है सुनते ही उन्होंने मसहरी और औषधि की व्यवस्था कर दी भगवान की कृपा से महाराज शीघ्र ही निरोग हो गए इसी समय सुबोधानंद का मन पूर्व संकल्प के अनुसार उत्तराखंड जाने के लिए अत्यंत व्यग्र हो उठा अपनी यह इच्छा महाराज के सम्म व्यक्त करने पर उन्होंने आनंद पूर्वक यात्रा की अनुमति दे दी परंतु स्वयं वे वृंदावन में ही रह गए वृंदावन में रहते समय एक दिन महाराज ने देखा कि भक्त प्रवर बलराम बाबू ज्योतिर्मय देह में हंसते हुए दिव्य लोक को चले जा रहे हैं बाद में यथासमय पत्र मिलने पर पता चला कि बलराम बाबू ने तेरह अप्रैल अठारह ईस्वी को देह त्याग कर दिया है इसके पश्चात और भी कुछ महीने वृंदावन में रहकर सितंबर के अंत में महाराज पैदल ही हरिद्वार पहुंचे कुछ गुरु भाई वहां पहले से ही तपस्या रत थे जनवरी अठारह सौ में एक दिन स्वामी विवेकानंद उन लोगों के साथ महाराज के पास आए और उनसे सांस चलने को कहा आदेशानुसार महाराज मेरठ गए और वहाँ अखंडानंद से मिले मार्च तक मेरठ में रहने के पश्चात स्वामी जी सभी से विदा लेकर निसंग भ्रमण करने निकले। इधर अप्रैल में में महाराज की की के साथ तीर्थ ओर चले। में वे लोग कांगड़ा, पठानकोट गुजरावाला लाहौर मांटगुमरी मुल्तान और सक्कर होते हुए कराची पहुंचे कराची से जहाज द्वारा बंबई पहुंचने पर उनका स्वामी विवेकानंद से पुनर्मिलन हुआ स्वामी जी उस समय अमेरिका जाने के लिए प्रस्तुत थे उसके पूर्व और आबू रोड स्टेशन पर उतर कर आबू पर्वत पहुंचे स्वामी जी के खेतरे से बंबई लौटते समय वे आबू रोड जाकर पुनः स्वामी जी से थोड़ी देर के लिए मिले इसके बाद कुछ दिन आबू पर्वत पर व्यतीत करने के बाद वे उतरकर आबू रोड आए महाराज के आह्वान पर अखंडानंद बंबई से वहां आए फिर तीनों अजमेर होते हुए जयपुर गए जयपुर में एक महीना बिताने के बाद अखंडानंद राजपुताना भ्रमण के लिए निकले तथा महाराज तुरयानंद के साथ वृंदावन चले गए